सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार दिल्ली के दिनेश ने एक साल से ज्यादा संघर्ष किया ये जानने में कि प्राइवेट स्कूल्स ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने बच्चों की एडमिशन की हैं। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि दिल्ली में 350 से पचास ज्यादा स्कूल को सब्सिडाइज रेट आरोप जमीन मिली है और नोटिफिकेशन के तहत उन्हें बीस परसेंट करीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को देनी होती हैं पर ऐसा हो नहीं रहा था और ज्यादातर स्कूल 5 परसेंट ऐसी भी कम सीट्स ऐसे बच्चों को नहीं दे रहे थे दिनेश ने फिर आरटीआई के तहत एक अपील दायर की जिसे पहले तो पीआईओ ने ये कहकर खारिज कर दिया कि पब्लिक स्कूल्स आरटीआई के दायरे में नहीं आते दिनेश ने फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को दूसरी अपील की और सी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन की आर्टिकल नंबर चार के तहत सभी प्राइवेट स्कूल्स को ये आदेश दिया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जितने भी बच्चों की एडमिशन हुई हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उसे स्कूल की वेबसाइट पर डाला जाए और तब ये साफ किया गया कि प्राइवेट स्कूल्स भी आरटीआई के दायरे में आते हैं अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू